अब सूत्र अठंगी को सेठो सच्चानम चतुरो पदा विरागो सेठो दम्मानम दुई पदांच चक्षुमा मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है सत्यों में चार आरी सत्य श्रेष्ठ है धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और द्वि पदों में मनुष्यों में चक्षुष्मान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 परिपक्वता से संकल्प तो हो लेकिन जिद्दी संकल्प नहीं चाहिए आग्रह पूर्वक नहीं चाहिए निराग्रही संकल्प फर्क समझना मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो सन्यास लेकर रहूंगा मैंने पूछा बात क्या है सन्यास किस लिए लेना उसने कहा कि मेरे पिता इसके खिलाफ है मतलब समझिए आप पिता खिलाफ हैं इसलिए वो लेना चाहता है वो कहता है मैं लेकर रहूंगा मैंने उसको समझाया कि अगर तेरे पिता खिलाफ ना हो फिर तू लेगा उसने कहा फिर मैं सोचूंगा जिद के कारण सन्यास ले रहा अहंकार को एक चोट लग गई बाप कहता नहीं लेना बाप भी जिद्दी है ठीक बाप का ही बेटा है उन्हीं का बेटा है उन्हीं जैसा है उन्हीं का फल है बाप जिद्दी है कि संन्यास नहीं लेना बेटा जिद्दी है कि लेके रहूंगा कि बाप को मजा चखा के रहूंगा अब ये अगर सन्यास ले लेगा तो असम्यक संकल्प हुआ ये ठीक संकल्प नहीं है मैंने उसे कहा कि तू रुक मैं तुझे संन्यास नहीं दूंगा तू ये बात छोड़ दे ये तो बाप ने तुझे सन्यास ले दिया एक और घटना आपसे कहूं मेरे एक मित्र थे एक युवती सुनकर प्रेम था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 ना मुझे लड़की से कुछ लेना देना ना लड़की को मुझसे कुछ लेना देना बेटा ब्राह्मण घर का था लड़की पारसी थी ना लड़की के घर वाले चाहते थे कि ब्राह्मण से शादी हो ना ब्राह्मण के घर वाले तो चाह ही कैसे सकते हैं कि पारसी से शादी हो वो बड़ा झगड़ा था जिद अटक गई थी परिवार और बेटा बेटियों के अहंकार में बड़ी कलहे थी साल भर में सारा प्रेम बह गया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 और जो सार्थक है वही होगा धीरे धीरे यह स्मृति तुम्हारे 24 घंटे पर फैल जाएगी उठते बैठते तुम जागे जागे चलोगे और एक ऐसी घड़ी आती है कि रात सोए भी रहोगे तब भी तुम्हारे भीतर जागरण की धारा बहती रहेगी एक सूत्र शुभ्र ज्योति की भांति तुम्हारे भीतर जागा रहेगा वही तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता है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 आधा मुर्दा बस नाम मात्र को जीवित फिर वर्षा आएगी फिर मेंढक में प्राण आ जाएंगे ऐसा ही योगी अपनी श्वास को रोककर कर मूर्छा में पड़ जाता है उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है छह महीने पड़ा रहेगा लोगों को चमत्कार भी मालूम पड़ेगा छह महीने बाद जब वो उठेगा तो लोग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 मग्गान अष्टांगी को सेठो, अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी अरे तो पागलो आर् अष्टांगिक मार्ग की बात करो इतना तो तुम्हें समझाया है ये तुम किन मार्गों की बात करते सच्चानम चतुरपदा अगर सच्चे श्रेष्ठ लोगों की बात करनी है तो चार आर्य सत्यों की बात करो जो मैंने तुम्हें बार बार समझाए हैं कि दुख है कि दुख के कारण है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 एक दूसरे को विराग समझाओ एक दूसरे के जीवन में विराग लाओ एक दूसरे को धीरे धीरे समझ इतनी गहरी करो कि जहां जहां राग के बंधने टूट जाए विराग की स्वतंत्रता उपलब्ध हो द्विपांश चक्खुमा और यह आखिरी बात तो बड़ी अद्भुत है बुद्ध कहते हैं सुंदर स्त्री पुरुषों की बात कर रहे हो सौंदर्य तो केवल एक घटना में घटता है द्वि चक्खुमा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 और तो सब आज नहीं कल मिट्टी में गिरेंगे और खो जाएंगे दुई पदांश चक्खुमा आंख वालों की चर्चा करो बुद्धि ये कह रहे हैं कि मैं यहां बैठा तुम्हारे सामने आंख वाला तुम अंधों के सौंदर्य की बात कर रहे हो ऐसो मग्गो नथनजो दसनस विशुद्धिया एतम ही तुम्हें पटिवज्जत मारसेथम पमोहम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 विशुद्ध आंखों से सत्य जाना जाता है जिया जाता है फिर जीवन रसधार बहती एतम तम ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संत करिस खातों वे मगा अक खातों वे माया मग्गो अञ्जनाय सलंथनम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुखों का अंत कर दोगे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 और तो क्या कर सकते बुद्ध पुरुष तुम्हें निर्वाण नहीं दे सकते सिर्फ निर्वाण की तरफ इंगित कर सकते फिर चलना तुम्हें ही होगा निर्वाण कोई किसी को दे नहीं सकता यह तो स्वयं ही खोजना पड़ता है यह तो आत्म खोज है तुम्हें ही किंचम आतपम तुम्हें चलना होगा और तुम बाहर के मार्गों की बात कर रहे हो और तुम्हें चलना है भीतर के मार्ग पर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 मेरे खाए तुम्हारा पेट ना भरेगा और ना मेरे देखे तुम्हारा दर्शन खुलेगा मेरे चले तुम कैसे चलोगे इस सत्य की यात्रा पर प्रत्येक को अपने ही पैरों से जाना होता है ये यात्रा बड़ी अकेली है एक एक की है हां बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते नक्शा दे सकते समझा सकते क्योंकि जहां से वे चले हैं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 धक्का दे दो पहाड़ पर अपने आप फिसलता हुआ गिरता हुआ लुढ़कता हुआ खाई खंडकों में पहुंच जाएगा लेकिन इतना सा धक्का देने से पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच जाएगा चोटी पर तो ले जाने में श्रम करना होगा पसीना बहेगा इस श्रम करने के कारण ही बुद्ध ने अपने मार्ग को श्रमण कहा है भारत में दो संस्कृतियां हैं